माँ की बातें अज्ञात शिषि माँ से दीक्षा लेने के कुछ दिन बाद लालमोहन कपिलेश्वरानंद के मन में संदेह हुआ मैंने यह क्या किया एक स्त्री से मैंने दीक्षा ले ली धीरे धीरे उसके मन में अत्यंत अशांति हुई बाद में उसने निश्चय किया कि यदि 24 घंटे के भीतर ठाकुर ने उन्हें इस विषय में समझा नहीं दिया तो वे मंत्र का त्याग कर देंगे अगले दिन पूजनी बाबूराम महाराज के आदेश से वह कलकत्ते में मां के घर दूध लेकर गया मां को प्रणाम करके उठते ही मां ने उससे कहा देखो मैंने तो तुम्हें मंत्र नहीं दिया ठाकुर ने दिया है कुछ दिन बाद उन्हें फिर से संदेह हुआ सोचा यदि ठाकुर ने ही मंत्र दिया है तो हरेन बाबू आकर यदि कहे माँ से शक्ति पाई है तो समझूँगा सब सत्य है इसके कुछ दिन बाद उत्सव के समय हरेन बाबू माँ को प्रणाम कर मठ में आकर लाल मोहन से बोले आज माँ से विशेष शक्ति पाई है तब उसका सारा संदेह मिट गया एक बार उद्बोधन में ब्राह्मण रसोई को किसी विशेष कारण से हटा देने के बात उठी लेकिन श्री माँ की सेवा में असुविधा होगी ऐसा सोचकर वहाँ के अध्यक्ष उनको हटा नहीं पा रहे थे यह सुनकर माँ ने कहा तुम लोग सन्यासी हो त्याग ही तुम्हारा लक्ष्य है एक नौकर का तुम लोग त्याग नहीं कर पा रहे हो मठ के किसी नौकर को बात न मानते देख किसी महाराज ने उसे थप्पड़ मारा था माँ ने जब यह बात सुनी तो बोली वे लोग तो सन्यासी हैं वृक्ष के नीचे रहेंगे फिर उन्हें मठ घर नौकर और उस पर नौकर को मारना यह सब क्या उत्तराखंड में जाकर तपस्या करने की इच्छा से ब्रजेश्वरानंद माँ से अनुमति लेने गया माँ ने सुनकर कहा यह कार्तिक का महीना है यम के चारों दरवाजे खुले हैं है, है माँ होकर मैं माँ होकर तुम्हें कैसे अभी जाने को कहूँ किसी व्यक्ति ने अत्यंत गर्हित कर्म किया था किसी किसी ने माँ से उसे कठोर दंड देने के लिए कहा उस पर माँ ने कहा मैं माँ जो हूँ किस तरह ऐसी बात कहूँगी एक समय किसी भक्त ने माँ से कहा था माँ मैं अत्यंत गरीब हूँ इच्छा होती है जब तब आपका दर्शन करने आऊँ लेकिन आपके लिए इच्छा इच्छानुसार कुछ ला नहीं पाता अतः सब समय नहीं आता सुनकर करुणामय ने स्नेह भरे स्वर में कहा बेटा जब आने की इच्छा हो एक हर्रा हाथ में लेकर चले आना एक भक्त माँ का दर्शन करने गए थे माँ ने पूछा तुम क्या मुझसे दीक्षित हो भक्त ने कहा हाँ माँ माँ मैं तो घोर संसारी हूँ स्वयं विवाह नहीं किया लेकिन भाई की लड़की का गौना आदि सांसारिक बातों को लेकर रह रहा हूँ मेरा क्या होगा माँ माँ ने कहा देखो, यह कहकर छाती स्पर्श करने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया भक्त जल्दी से कोट का बटन खोलने लगा कुछ दूर हाथ ले जाकर माँ ने कहा रहने दो रहने दो अब खोलने की आवश्यकता नहीं तुम्हारा तो होगा नहीं तो मेरा हाथ उस ओर नहीं जाता मैंने तो अपनी कोई चीज़ नहीं दी है ठाकुर की दी हुई चीज ही दी है नहीं होने पर उन्हें आना होगा मैं तो बेटा व्यवसाय करने नहीं बैठी हूँ देखो ना, कार्तिक को उसके गुरु ने पागल कर दिया अच्छा तो कर नहीं पाया बुरा ही किया किसी त्यागी भक्त की माता के इस प्रस्ताव पर कि उनका पुत्र संसार में लौट जाए माँ ने कहा त्यागी संतान को गर्भ में धारण करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है लोग एक पीतल की कटोरी की आसक्ति त्याग नहीं कर पाते हैं फिर संसार त्याग करना क्या आसान बात है तुम उसकी माँ हो तुम्हें चिंता किस बात की है साधु होने से क्या हुआ वह तुम लोगों की सेवा करेगा ठाकुर पर बातचीत के प्रसंग में माँ किसी भक्त से कहा वास्तव में ही वे भगवान है जीवों के दुख से देह धारण कर वे आए थे जैसे राजा वेश बदल कर नगर भ्रमण को आते हैं लोगों को इसकी मभनक मिलते ही लौट जाते हैं आखिरी बार जयराम बाटी में रसोईया ब्राह्मणी ने रात को नौ बजे आकर कहा कुत्ते को छू दिया है नहा कर आती हूँ माँ ने कहा इतनी रात को मत नहाओ हाथ पैर धोकर कपड़े बदल लो ब्राह्मणी ने कहा इतने से क्या होगा माँ ने कहा तब गंगा जल छिड़क लो इससे भी उनका मन नहीं भरा तब माँ ने कहा तो तुझे छू तो मुझे छू लो ज्ञानानंद बीच बीच में नवासन से तरह तरह का खाना तैयार कर जयराम बाटी ले जाते थे रास्ते में एक गांव के कुछ लोग उन्हें सदा ऐसे करते देखकर कर विस्मित होते एक दिन उनमें से एक व्यक्ति ने कहा आहा कैसे मुँह में पड़ गया है ज्ञान ने जाकर माँ से यह बात कही इस पर माँ ने उत्तेजित होकर कहा देखो बेटा ये लोग संसारी जीव हैं नरक के कीड़े हैं उनकी जात अलग है ये लोग बार बार आएंगे और जाएंगे संसार में पढ़ कर सड़ेंगे यदि किसी समय भगवान की कृपा हुई तभी मुक्त होंगे